नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुदबा नाइनटी पॉइंट मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में किसान भाइयों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तुलसी भाई जी से हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और 10 साल का उनका जो रासायनिक खेती का अनुभव है वो भी उन्होंने अच्छी तरह से सुनाया था और जिस तरह से रासायनिक खेती में उन्होंने अलग अलग प्रयोग किया और सफलता हासिल की उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये प्रयोग तो ठीक था लेकिन उसके साथ साथ जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक था और जब उनको ये एहसास हुआ उसके बाद इन चीजों को अच्छी तरह से बारीकी से समझना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उन्हें एक लेक्चर अटेंड करने को मिला जैविक खेती के बारे में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहला ही वृद्ध वाक्य था कि किसान कोई भी हो वो दुकान से चीज़ें नहीं खरीदता अगर दुकान से खरीदना शुरू कर दिया तो फिर आपकी बर्बादी या फिर आप लोगों को कुछ दुख देने का काम शुरू कर देते यानी केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद करना और केमिकल का उपयोग करने से लोगों को दुख मिलता है तो ये सारी चीज़ें जो है कही न कहीं ना कहीं जैविक खेती के लिए प्रेरित करता है हमें और वो लेक्चर सुनने के बाद इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आया और कुछ प्रयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया तो उसके एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयोग करके बहुत ही अच्छा सफलता भी हासिल किया और हमने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें एक साइकिल का चैन जो बन जाता है जैसे समय का चक्र होता है सुबह दोपहर शाम और फिर रात वैसे ही हमारे शायद किसान भाइयों के जीवन में भी जो परम्परागत खेती करते थे वो जैसे सुबह की तरफ था और फिर धीरे धीरे शाम और काली अंधेरी रात का जो समय है जहाँ पर व्यक्ति को डर लगता है या फिर कुछ दिखाई नहीं देता है आदमी मुरचित हो जाता है बिल्कुल उसी तरह केमिकल फर्टिलाइज़र या जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं रासायनिक खाद या फिर दवाइयाँ यूज करते हैं उसके आधीन हम होते गए और जिसके वजह से ये पूरी जो जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिलता है और मिलता भी है तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें जो है उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी में अंतर होता जा रहा है क्वांटिटी बढ़ जाता है तो क्वालिटी घट जाता है क्वालिटी बढ़ जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाता है तो ये जो कहीं ना कहीं क्वालिटी क्वान्टिटी का जो चक्र है वो कहीं ना कहीं समतोल नहीं बना पा रहा है हम लोग तो उसको फिर से आ, किस तरह से समतोल बना सकते हैं कि जब हम लोग कैमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो क्वांटिटी हमारे पास बढ़ जाता है लेकिन भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो जो जीवाणु भूमि के अंदर होते हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो गई जब तक वो थे तो क्वांटिटी हमको ज़्यादा मिला लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होना शुरू कर दिया तो फिर उसकी क्वान्टिटी एंड क्वालिटी में अंतर आना शुरू हो गया और फिर हम अधिक से अधिक मात्रा में फ़र्टिलाइजर्स या दवाइयों का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो उससे भी क्वांटिटी बढ़ सकती है लेकिन क्वालिटी नहीं मिल सकता तो बात वही आ गई कि कुछ भी करने से जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है और फिर वो चीज़ों को कैसे अब वापस ला सकते हैं तो कहीं ना कहीं रहस्यात्मक बातें यहाँ पर हम सभी को समझना ज़रूरी है हम सभी को कहीं कही ना कहीं थोड़ा सा त्याग तपस्या की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ये चीजें क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि जहां पर आप खुद भी उन चीजों को नहीं खा सकते हैं खाते हैं तो आप भी बीमार हो सकते हैं तो कहीं कही ना कहीं आपको खुद होके उन चीजों पे सोचना जरूरी है जब आप समझ लेते हैं बातों को तो कुछ आसान नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है क्योंकि कभी कभी बदलाव का रास्ता आता है तो थोड़ा टाइम जरूर लगता है उसको समझने में करने में तो थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत करके सही दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें आसानी से होना भी शुरू हो जाता है तो आइए कहते हैं कि हर काली अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है बिल्कुल हमारे जीवन में भी इस काली अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आएगा तो फिर से एक बार आज के शो में तुलसी भाई को हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है देखो जैसे ही हमने जैविक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू की तो ये मेरे किसान भाइयों तो उसका पहला स्त्रोत है हमारी देसी गाय देखो कृष्ण के पीछे गाय दिखाते हैं तभी से धरती पर गोकुल था और उसी गाय को हमने वो दूध नहीं दे करके दे रही करके उसको कसाई के पास दिया तो इसलिए हमको भी थोड़ा किसानों को कुछ गलत रास्ते पर चलना पड़ा तो वो गाय क्या करते हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा देखो देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं और वो जीवाणु हमको खेत में डालना होता है क्योंकि आज तक हमने क्या किया कि जीवाणुओं को मार करके खेती की है अभी फिर से हमें उस जीवाणुओं को बढ़ा करके खेती करना तो मैं थोड़ा सा आपको बाजू में लेकर के जीवाणु क्या करते हैं मैं आपको बता दूंगा देखो हर घर में एक महिला होती है जो सभी को खिलाती है लेकिन यदि वो महिला नहीं होगी तो हम क्या खा सकते हैं घर में तो सब होता है अनाज होता है सब्जी होती है चूल्हा होता है बर्तन होते हैं क्या हमको खा सकते हैं बिना महिला के नहीं खा सकते हैं ना क्योंकि उसको वो सब मिला करके तैयार करने वाली कोई तो चाहिए ना ऐसे ये ज़मीन के अंदर के जो जीवाणु होते हैं वो ही सब ज़मीन से तैयार करके वो फसलों को खिलाते हैं तब वो फसल बढ़ती है और जो वो जीवाणु खिलाएंगे ना वो खा करके वो फसल बहुत ताकत वाली होती है तब उसके ऊपर ना कीड़ा लगता है ना कोई बीमारी लगती है क्योंकि देखो जो पहलवान होता है जो शक्तिशाली मनुष्य होता है तो उसको कोई बीमारी होती है क्या नहीं होती थी पचास साल पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि हम उस टाइम पर शक्तिशाली भोजन खाते थे अभी हम क्या कर रहे हैं धरती माँ को खोखला किया और उसके कारण या ऐसा अनाज उत्पादन हुआ उसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं इसलिए फिर से वो जीवाणु डाल करके हमें खेती करना है तो वो जीवाणु हम हमने जो बताया आपको कि जैसे वो महिला हमको सब तैयार करके खिलाती है ऐसे ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो ये गाय के गोबर से निक मना ताज़े गोबर से उसका भी मैं आपको एक सूत्र या फार्मूला बताऊंगा कि जिसको जीवामृत कहते हैं वो, वो जीवामृत डालने से जमीन में भी अमृत आ जाता है और वही अमृत खा करके तो हमको हमारा आखिर तो लक्ष्य क्या है उस अन्न से ही हमारा जीवन सुखी हो क्योंकि क्या है आजकल अन्न के कारण भी जीवन सभी का दुखी हो गया है और तो फिर हमारा ये उसके बारे में एक हम फिर हमने जैसे कि तिरानवे साल में सारे बातें हमने ये की तो हमने पीछे ही पड़े उस जैविक खेती के बारे में फिर इधर लेक्चर के लिए जाओ उधर एक सेमिनार ऑर्गेनिक का अटेंड करो तो हमारे बाहर में ही हमारे गांव में ही एक सुभाष पालेकर नाम के एक बहुत बड़े जिन्होंने जैविक खेती के ऊपर 25-30 साल से अभ्यास किया था तो उनकी एक मना चर्चा सत्र था तो उसको हमने अटेंड किया तो उसका चार दिन का चर्चा सत्र था और चार दिन वो लगातार तीन तीन घंटे बातें करता था जैविक खेती के बारे में तो हम भी उनकी बातें सुनकर के बहुत प्रभावित हुए और हम तो उनके पीछे तीन चार जगह पे जाके दिन रात उनकी किताबें भी लाना चालू किया बिना भूख बिना अन्न प्राचन किए हुए हमने उनका ज्ञान देखो जो कोई छात्रक होता है कि जिसको कुछ मना सीखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो बिना किसी सहारे ना भोजन ना अन्न ना खान माना रहने का स्थान ठीक नहीं वो छोड़ करके हम उसके पीछे ही भागते रहे और उनसे ज्ञान लेते रहे और तब हमने तो कितनी बातें उनसे सीखी और उसका ही प्रयोग हम अभी जीवन भर कर रहे हैं उनके भी बारे में आपको मैं जानना चाहूँगा उन्होंने जो जो बताया है ये देखो जीवाणु क्या करते हैं ज़मीन के अंदर ये सारा जमीन से लेते हैं और पका करके पेड़ पौधों को खिलाते हैं तो उन्होंने जो फार्मूला हमको सिखाया कि जीवामृत डालो बीजामूत हर कोई बीज के लिए अभी देखो दुनिया में कहते हैं कि बीज के ऊपर प्रक्रिया करो प्रक्रिया होती है जो डेढ़ जो जीवित वस्तु नहीं होते मृत वस्तु के ऊपर प्रक्रिया होती है लेकिन ये बीज तो जीवित है तो उसके लिए हम बोलते हैं संस्कार करो उसके लिए तो बीज संस्कार भी हम करते हैं तो फिर जीवामृत भी डालते हैं वो उनके उनसे ही हमने सारा सीखा तो जीवामृत की भी, भी विधि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे देखो कोई भी एक गाय दिन में दस से पंद्रह किलो आपको गोबर देगी और पाँच से सात लीटर वो गोमूत्र देगी इसलिए हम देखो गाय एक ऐसा प्राणी है जिसको हम गौ माता कहते हैं और अभी हम संसार में देखो हर कोई मनुष्य कोई भी प्राणी को नमस्कार नहीं करता है लेकिन हम गौ माता को नमस्कार करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि गौ माता वो होती है जो सभी का वो पालन पोषण करती है इसलिए हम देखो उसके आगे के भी जाएंगे मुँह की तरफ तो भी उसको नमस्कार करेंगे फिर पीछे भी आएंगे उसकी एक, एक पूंछ की तरफ तो वहाँ भी हम नमस्कार करेंगे तो वो आगे से क्या देती है हमको सबसे बढ़िया बात तो यह है वो हमें आगे से ऑक्सीजन देती है और पीछे से हमको गोमूत्र देती है गोबर देती है फिर दूध देती है तो इतना हमारा सारा वो पालन पोषण करती है और अभी तो हम सुन रहे हैं गाय के बारे में तो बहुत बड़ी जानकारी हम ले रहे हैं जहाँ पर गाय होगी वहां 200 फुट के एरिया में ना स्वाइन फ्लू आ रहा है ना डेंगू आ रहा है ना चिकनगुनिया आ रहा है या कैम्ब्रिज विद्यापीठ में इसके ऊपर प्रयोग किया गया इतना महत्वपूर्ण प्राणीत है वो गाय और यदि कोई किसान के पास एक गाय होगी तो तीस एकड़ का पालन पोषण होता है इसलिए देखो हमारे मोदी जी सरकार ने भी उसके ऊपर अभी गौ हत्या पर प्रबंध लगाया बहुत बड़े बड़े महाराज लोग भी प्रवचनों में बता रहे हैं कि गाय के बारे में सारा महत्व और हम भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी उनसे भी सीखते हैं सुनते हैं क्योंकि कई महाराजों की गौशालाएँ हैं खुद की और जब तक हम गाय का दूध पीते थे तब तक हम बीमार नहीं होते थे आजकल देखो बीमारियों का बढ़ने का ये भी एक भी कारण एक है कि हमको गाय का घी और गाय का दूध पीने को नहीं मिल रहा है कि जिससे हमारे शरीर को जो ऑयलिंग होता था वो ऑयलिंग होना हो नहीं रहा है तो अभी हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं हमारी कमर दर्द कर रही है क्योंकि शरीर को ऑयलिंग ही नहीं हो रहा है तो ये ये कितना महत्वपूर्ण प्राणी है ये गाय तो उसी गाय का, का गोबर हम अभी तक भी देखो अभी भी हमने एक पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि हमारे महाराष्ट्र में जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब राव कृषि विद्यापीठ तो वहाँ के साइंटिस्टों ने बताया कि 25 साल हमने गोबर खाते एक ज़मीन में यूज़ किया और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि कोई भी बदलाव उस ज़मीन में नहीं आ गया और ये जो एग्रोन पेपर है हमारे महाराष्ट्र का उसी में वो बात छप गई है और हमने वो बात पढ़ी है तो देखो 25 साल के प्रयोग के बाद इतने बड़े कृषि विद्यापीठ हमको बताता है कि गाय के गोबर खाद से भी जमीन में कुछ बदलाव नहीं आता है तो हम किसान भाइयों क्या करें वही मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ क्या है सात दिन के पहले ही जैसे ही गाय ने गोबर डाला वो सात दिन के पहले ही वो गाय का गोबर ताज़ा होता है और उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जैसे ही आठवां दिन नवा दिन एक दो मास तीन मास चार मास पाँच मास होते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे उसके अंदर की जो जीवाणुओं की संख्या है वो कम होने लगती है और वो राख हो जाता है और सभी किसान भाई तो जानते हैं देखो, देखो हम गोबर का टीला करते हैं या गोबर इकट्ठा करते हैं तो उसमें कितनी गर्मी पैदा हो जाती है और उस गर्मी के कारण उस जमीन उस गोबर के अंदर के जीवाणुओं की संख्या घटना धीरे धीरे धीरे चालू हो जाता है और हम वो जो गोबर खाद खेत में डालते हैं तो वो जुआनों की संख्या उसमें बहुत कम पाई जाती है इसके कारण उसको रिजल्ट नहीं मिले तभी तो वो कृषि विद्यापीठ के साइंटिस्ट ने बताया कि गोबर खाद से भी जमीन की उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ती है इसलिए हम ये किसान भाइयों ये आपको बताते हैं कि सात दिन के पहले का ही गोबर खेत में जाना चाहिए ताकि हमारे जीवाणु की संख्या बढ़ सकती है हमने पिछले एपिसोड में भी आपके बताया कि आज तक हमने खेती की है को मार करके करके अभी हमें उनको बढ़ा करके खेती करनी है तो जीवाणु बढ़ते हैं जीवामृत से तो यह जीवामृत की विधि मैं आपको बताता हूँ 15 से 20 किलो तक देसी गाय का गोबर 5 से सात लीटर या पांच से दस लीटर तक गौमूत्र देसी गाय का मैं जो भी गाय बोलूंगा तो उसमें देसी गाय किसान भाइयों आप समझना वो गाय गाय होती है जो हमारी नक्सल की है भारत देश की नक्सल की है वो विदेशी नक्सल की गाय में या उसके गोबर में कुछ भी जीवाणु की संख्या नहीं है इसलिए जब भी मैं गाय बोलूंगा तो आप सारे समझना कि वो देसी गाय तो वही देसी गाय का गौमूत्र पाँच लीटर और फिर दो किलो चने का आटा या दो किलो गुड़ या चार लीटर आप गन्ने का जूस भी उसमें डाल सकते हैं और उसमें 200 लीटर पानी डाल के एक 200 लीटर के बैरल में वो छाव में बैरल रखने का और उसको क्लॉकवाइज जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो प्रदक्षिणा डालते हैं तो ऐसे जैसे उसी दिशा से क्लॉकवाइज डिरेक्शन से उसको सुबह शाम घोल घोलने का और उसको कम से कम दो दिन और ज़्यादा से ज़्यादा सात दिन तक उसको सड़ाने का ये हो गया हमारा जीवामृत तैयार और उस टाइम पर भी यदि हम भगवान को याद करते हैं तो उसमें जो जीवाणु होते हैं तो उसकी संख्या और उसकी इफिश या उसकी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है देखो आजकल के बच्चों की कार्यक्षमता बहुत कम हो चुकी है क्यों कम हो चुकी है क्योंकि मात पिता का असली प्यार उस बच्चों के प्रति नहीं है स्वार्थी प्यार हो गया है क्योंकि वो उनसे अपेक्षाएँ रखते हैं उसके कारण वो कुछ इफिशंसी माना कुछ अच्छा सा कार्य नहीं कर पा रहे ऐसे ही किसानों का भी हो गया है अभी धरती को भी क्या चाहिए तो किसानों का असली प्यार सच्चा प्यार तो जब वो प्यार से उसको दृष्टि देता है तो ज़मीन के अंदर क्योंकि जमीन कोई मृत नहीं है वो तो जीवित है इसलिए तो उसको माह कहा गया है तो जब हम उसको प्यार की दृष्टि देते हैं तो ज़मीन के अंदर जो जीवाणु है उनकी इफीसियसी भी बढ़ना चालू हो जाता है और वो उनकी इफिशियंसी बढ़ती है तो वो ज़्यादा अन्न तैयार करके वो फसल को खिलाते हैं तब हमारी फसल बढ़ती है उपज भी आने लगती है और जो भी उपज आती है वो शक्तिशाली होती है और जिससे हमारा तन मन ठीक हो जाता है तो ऐसे ही हम जब जो अमृत तैयार करते हैं तो उस टाइम पर भी हम उसको दृष्टि दे करके भगवान से शक्ति लेकर के उसमें वो डालते हैं हमारे संकल्पों के आधार पर क्योंकि ने सृष्टि रची संकल्पों के आधार पर तो क्या हम खेती नहीं कर सकते तो वही हम यूज करते हैं भगवान की शक्ति उसमें तो वो उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है तो फिर वो फिर वो हम खेत में डालते हैं कि जैसे ज़मीन जब गीली होती है या जब बारिश गिरती है जैसे कि देखो आपका सूखा एरिया है बारिश गिरते ही वो फिर खेत में डाला जाता है ताकि एक एक एकड़ में तो देखो भाइयों एक ग्राम गाय के देसी गाय के गोबर में चार से पाँच करोड़ बैक्टीरियाज होते हैं तो हम कितना गोबर डालते हैं उसमें बीस किलो तो 20 पंद्रह से 20 किलो तो पंद्रह किलो समझो पंद्रह किलो डालते हैं तो कितना हम जुवानों का बुआई खेत में करते हैं ये आप ही समझना और जैसे उसको ये गोमूत्र गु, गुड़ और ये चने का आटा मिलता है तो उनकी संख्या दो गुना चार गुना आठ गुना सोलह गुना बत्तीस गुना ऐसे बढ़ने लगती है और हमारी जमीन शक्तिशाली हो जाती है देखो आज कल भी भारत सरकार कह रही है पंत प्रधान को बताना पड़ रहा है आज तक कोई पंत प्रधान कभी ऐसा नहीं बोला कि जमीन का आरोग्य अभी सुधारना चाहिए क्योंकि आज वो ज़रूरत क्यों पड़ रही है देखो सभी किसान भाई जानते हैं ढाई लाख रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट को देना पड़ता है रासायनिक खाद के कारण और अभी हमने एक बार रेडियो में सुना मना इसमें न्यूज में सुना कि अभी लोग मांग रहे हैं जिनको कैंसर होता है जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए सब्सिडी मांग रहे हैं देखो ये संसार की हालत भाइयों जो सुन भी रहे हो तब ये भारत सरकार कह रही है फिर से वो जमीन का आरोग्य सुधारो क्यों कर रही है क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री देखो सभी से राय लेते हैं तब ये बात उनके भी समझ में आ गई कि यदि हम जमीन की उर्वरकता या जमीन को शक्तिशाली बनाएंगे तो हम कभी जीवन भर बीमार ही न पड़ेंगे तभी अभी ये भारत सरकार का एक नया प्रोजेक्ट आ गया है ग्राम विकास के अंतर्गत कम खर्चे वाली खेती और पोषण आधारित खेती क्योंकि आजकल आज तक जो हमने अन्न खाया ये 20-25 साल के या 30 साल के अंदर उससे हमारा शरीर का पोषण नहीं हो गया इसके कारण अभी 10 साल से डॉक्टर लोग भी विटामिन्स की गोलियां दे दे करके हमको जीवित रख रहे हैं लेकिन असली चीज़ से हम दूर गए क्योंकि असली चीज़ तो ये जमीन के अंदर जो जीव जीवाणु तैयार करते हैं करके वो पेड़ पौधों को खिलाते हैं उसमें सारे भी जीव हमारे पोषण की क्षमता होती है लेकिन वो नहीं होने के कारण अभी सरकार को भी बताना पड़ रहा है कि जमीन की उर्वरकता बढ़ाओ जो स्वामीनाथन उस टाइम पर उन्होंने जो हरित क्रांति लाई उसका भी लेक्चर हमने सुना है एक बार तो उस टाइम पर भी वो भी बोले कि अभी फिर से हमको जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ानी होगी ताकि आगे चल कर के हमको सही अन्न खाने को मिले अभी भी हमने एक बात पढ़ी कि मना एग्रोवन पेपर में वो जग प्रसिद्ध साइंटिस्ट है लेडीज साइंटिस्ट है महिला साइंटिस्ट है वो महिला वैज्ञानिक है उसने बताया अभी बढ़ती हुई आबादी को ये जीवाणु ही अन्न खिला सकते हैं न कि ये रासायनिक खाद इसलिए हे किसान भाइयों जो भी आप सुन रहे हैं ये बातें इस पक्का ध्यान में रखो आज तक हमने जीवाणुओं को मार कर खेती है खेती की है अभी हमें उनको जीवाणुओं को बढ़ा करके खेती करनी है देखो एक ग्राम मिट्टी में हम एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट था बेंगलोर का उसका हम लेक्चर सुन रहे थे पूना में तो उसने बताया वो पूरे आधी विश्व में घूम के आ गया है एक ग्राम मिट्टी में सात से आठ करोड़ जीवाणु होते हैं और अभी उस जीवाणु की संख्या खाली दो लाख से ढाई लाख बची है इसलिए इस हमारे जमीन का सेंद्रिय कर्ब है वो खाली एक पॉइंट दो पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट टू हो गया है जो चाहिए हमको वन पॉइंट फाइव या टू तक पहले तो छः सात था अभी भी हम कई भाइयों का विदेश के भाइयों का अनुभव सुनते हैं तो उनका तो सेंद्रीय कर्ब छः सात है छः सात पॉइंट है लेकिन हमारा सेंद्रीय कर्ब देखो कितना हुआ है पॉइंट वन इसलिए उसमें जो भी हम फसल लेते हैं उसके ऊपर कीड़ा आता है उसके ऊपर बीमारी आती है क्योंकि जो माँ शक्तिशाली होती है उसके बच्चे भी शक्तिशाली होते हैं और ऐसे ही हमने एक किताब पढ़ी है कारवर नामक की एक होता कारवर जो गुलाम स्त्री का लड़का था और उसने पढ़ाई पढ़ पढ़ के वो जगत विख्यात कृषि साइंटिस्ट बना और उसने कहा है जब तक आपके जमीन का छः इंच का थर जीवित है तब तक वो देश जीवित है यदि वो थर नष्ट जाएगा नष्ट हो जाएगा छः इंच का तो वो वो देश भी मर सकता है इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही है तो है मेरे किसान भाइयों आप तो सभी जानी जाननहार है आपने भी कुछ सीखा होगा अपने बुजुर्गों से अभी फिर से उनके पास जा के हमें सीखना होगा क्योंकि हम भी उनसे सीखते हैं कहीं गांव में जाते हैं तो एक बुढ़े को बुढ़े किसान जो थोड़ा बोलने वाला होगा उसके पास जाते हैं तो वो अपनी अपनी बातें कहता है तो अभी भी हम एक बार सुन रहे थे किसान चैनल पर तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की चर्चा चल रही थी विचार विमर्श सी एक सीरियल आती है उसमें तो उनकी बातें हम सुन रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि पचास साल पहले वाला किसान कैसे खेती करता था वही खेती हम यदि करेंगे तो हमको कोई भी दुख दर्द नहीं होगा और हम सुख शांति से जी सकेंगे और आखिर हमारा लक्ष्य क्या है हम खेती क्यों करते हैं सुख के लिए लेकिन आजकल कोई किसान सुखी है क्या हम जानते हैं हमारे दादाजी कैसे खेती करते थे और कितना संतुष्ट थे वो लेकिन आजकल का किसान देखो सौ एकड़ खेती होते हुए या बागायत होते हुए पानी वाली खेती होती हुई भी वो संतुष्ट नहीं है जीवन में नहीं उसके जीवन में खुशी है नहीं उसके चेहरे पर कुछ आनंद दिखाई देता है तो हम क्या कर रहे हैं आजकल क्योंकि आज तक हमने क्या किया भले उपज बढ़ाई लेकिन वो उपज तो संसार खाता है किसान तो नहीं खाता है और हम कमाते हैं पैसा उससे लेकिन उस वो खाने से लोग लोगों में काफ़ी बीमारियां बढ़ गई और ये दूसरों को दुख दे करके कमाए हुआ धन क्या किसानों को सुख दे पाएगा इसलिए आजकल के सारे किसान दुखी हैं पहले ज़माने में दस एकड़ वाला एक दो एकड़ वाला भी किसान खुशी से रहता था क्योंकि वो शक्तिशाली अन्न था क्योंकि वो अन्न खाने से सभी और एक सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ आजकल देखो छोटे बच्चे संसार में कितने हर घर घर में बच्चे है छोटे क्या वो आपने तैयार किए हुए फल सब्जी खाते हैं अरे हम उसको सफरचंद दो या अंगूर दो या अनार दो या कुछ भी दो वो नहीं खा रहा है लेकिन वही लड़का सामने वाले दुकान में जा कर के चॉकलेट खा रहा है बिस्किट खा रहा है कुछ चाइनीज़ खा रहा है कुछ बाहर की चीज़ें जंक फूड फास्ट फूड खा करके बीमार होकर मर रहे हैं हम कई डॉक्टरों के साथ जो बाल रोग माना बाल म छोटे बच्चों के डॉक्टर है उनके साथ कई घंटा बातचीत करते हैं अभी भी देखो सारी दुनिया को पता है ये मैगी खाने से बच्चों की उम्र कितनी बीमारियां आ गई क्यों आ गई ये कंपनियां क्या करती हैं उसमें ऐसा कुछ डालती हैं जिससे उनके जीवा को वही टेस्ट अच्छी लगे इसलिए उन्होंने वो खाना पसंद किया और आजकल के बच्चे सारे बीमार हो करके और सारे हॉस्पिटल में जाने लगे सारे बच्चे हॉस्पिटल में देखो तो सारे छोटे बच्चों की भीड़ भाड़ पहले वाले बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी तो यही भी सारे दुष्परिणाम हैं क्योंकि मेरा ये सबसे बड़ा जीवन का अनुभव है हमने ये संकल्प किया है कि जो मैं फल तैयार किया हूँ या सब्जी तैयार किया हूँ वो खा करके छोटे बच्चे संतुष्ट होने चाहिए ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है मुझे कोई कृषि अधिकारियों से सर्टिफिकेट या पुरस्कार की जरूरत नहीं ना गवर्नमेंट की भी नहीं ये हमारा ये संकल्प है इस संसार के प्रति ये प्यार हमारा तुलसी भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि किस तरह से जो खेती का साइकिल चक्र है जो समय के साथ साथ बदलता गया और समय के साथ साथ फिर हमें एक नई प्रेरणा दे रही कि फिर से हमें जैविक की तरफ जाना है फिर से हमें जैविक खेती करना है तो उसके लिए किस तरह की बातें होनी चाहिए आपके पास एक गाय भी अगर रहती है तो उससे आप तीस एकड़ खेती आराम से कर सकते हैं और उसके लिए आपको जो है गाय के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं एक गाय भी होने से आपका जीवन गोकुलधाम बन जाएगा और आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा और मेहनत तो वैसे भी हम लोग करते रहते हैं लेकिन सही दिशा में सही चीज़ों के साथ अगर मेहनत करते हैं तो जीवन में खुशियां आती हैं जैसे अभी तुलसी भाई को हम लोग सुन रहे थे काफ़ी एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने अपनी खेती को नष्ट किया या हमारी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो गई या हमारे खेती के वजह से कई चीज़ें जो है बीमारी के रूप में हमारे शरीर में घर बना गई और उन सारी चीज़ों को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाते हुए हम लोग एक सही दिशा में एक गाय के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आपके पास एक गाय हो तो आपका जो जैविक खेती है वो आसानी से होती है और आप अच्छी तरह से उसका उपयोग करते हुए सात्विक गोबर का सात दिन का गोबर जो है वो उसका उपयोग करते हुए आप अच्छी तरह से अपने खेती में जीवामृत बना सकते हैं और उससे आपकी उर्वरा शक्ति और जमीन की सुपक शक्ति जो है सुपकता बढ़ती जाएगी नमी बढ़ती जाएगी और आपकी खेती जो है पौष्टिक और अच्छी होती जाएगी तो काफ़ी चीज़ें हैं धीरे धीरे आप लोग इनका प्रयोग करके थोड़ा सा मंथन जरूर करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति जरूर करनी होगी क्योंकि जब तक हम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों को करने जाते हैं तो कंटाला करते हैं क्योंकि अधूरा चीज़ है अधूरा समझ है अधूरा ज्ञान है लेकिन जब हम लोग पूरी तरह से उसको जानते हैं समझने की कोशिश करते हैं समझ के फिर उसकी जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो ये और बहुत अच्छी बात होती है तो आपको ताकत मिलती है कि ये व्यक्ति अगर कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ तो इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों के एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाएं जिन लोगों ने खेती किया हुआ है जिन्होंने प्रयोग किया हुआ है तो तुलसी भाई काफी समय से 93 से जैविक खेती कर रहे हैं तो उनके पास एक लंबा चौड़ा 20-25 साल का अनुभव है जो हमारे जीवन में काम आता है तो हम ऐसे ही लोगों को चुनकर आपके पास में लाते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस सुनकर आप भी इन चीजों को अपनी खेती में प्रायोगिक तौर पे कर सकते हैं शुरुआत में आप एक में कीजिए फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए और जैसे ही आपका अनुभव बढ़ेगा तो आप दूसरों के साथ भी इन चीजों को शेयरिंग कर सकते तो आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा जैविक खेती के बारे में पता चला है आप जैविक खेती करें खुशहाल रहे, खुशियाँ बांटे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और तुलसीबाई को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रीड 90.4 वन 90 FM. सुनते रहो मुस्कुराते रहो